महाभारत आदि पर्व एकोन त्रिशोध्याय है कश्यप जी का गर को हाथी और कछुए के पूर्व जन्म की कथा सुनाना गरुण का उन दोनों को पकड़कर कर एक दिव्य वट की शाखा पर ले जाना और उस शाखा का टूटना शोत्राच तस् कंठ मनोप्राप्त ब्राह्मण सराम दहन दीप्त इवांगार तमुवाचातरिकम पे ब्राह्मणो व्यपे स्वीर सदाम उग्र शर्वाजी कहते हैं निषादों के साथ एक ब्राह्मण भी भार्या सहित गरुण के कंठ में चला गया था वह दहकते हुए अंगार की भांति जलन पैदा करने लगा तब आकाशचारी गरुण ने उस ब्राह्मण से कहा विश्रेष्ठ तुम मेरे खुले हुए मुख से जल्दी निकल जाओ ब्राह्मण पाप पापरायण ही क्यों न हो मेरे लिए सदा अवध हैरुणम ब्राह्मण प्रत्यभाषत निषाद हेम भार्येयम निर्गक्षतो मया सह ऐसी बात कहने वाले गरुण से वह ब्राह्मण बोला यह निषाद जाति की कन्या मेरी भार्या है अथ मेरे साथ यह भी निकले तभी मैं निकल सकता हूँ गरुण वाच एक मम तेज सा गरुण ने कहा ब्राह्मण तुम इस निशादी को भी लेकर जल्दी निकल जाओ तुम अभी तक मेरी जठराग्नि के तेज से पचे नहीं हो अतः शीघ्र अपने जीवन की रक्षा करो सौ तिवाच तत स विप्रो निष्क्रतो निषादी सहित वर्धयु इष्ट देशम जगा उग्र कहते हैं उनके ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण निसादी सहित गरुण के मुख से निकल आया और उन्हें आशीर्वाद देकर अभिष्ट देश को चला गया सह भार्य तस्मिन् तस्प्रे पक्षिराट वित्य पक्षावाकाशम उत्पात मनोजब भार्य सहित उस ब्राह्मण के निकल जाने पर पक्षिराज गुण पंख फैलाकर मन के समान तीव्र वेग से आकाश में उड़े तथ्य स वित्पितर पितुः यथा न्याय अमेयात्मा तम चोवाच महानषि तदनंतर उन्हें अपने पिता कश्यप जी का दर्शन हुआ उनके पूछने पर आत्मा गुरुण ने पिता से यथोचित कुशल समाचार कहा महर्षि कश्यप उनसे इस प्रकार बोले कश्यप उवाच कश्चिद कुशल नृत्य भोजने बहुलम सुत कचिच मानुषे लोके तवान्नम विद्यते बहू कश्यप जी ने पूछा बेटा तुम लोग कुशल से तो हो न विशेषतः प्रतिदिन भोजन के संबंध में तुम्हें विशेष सुविधा है ना क्या मनुष्य लोक में तुम्हारे लिए पर्याप्त अन्न मिल जाता है गरुण वाच माता में कुशला सस्वन तथा भ्राता तथा हय नहीं मैं कुशलमता तोजने बहुले सदा गरुण ने कहा मेरी माता सदा कुशल से रहती है मेरे भाई तथा मैं दोनों सकुशल हैं परंतु पिताजी पर्याप्त भोजन के विषय में तो सदा मेरे लिए कुशल का अभाव ही है अहम ही सर्पय प्रहितः सोममाह तुम उत्तम मातुर्दास मोक्षार्थम आहिर तम्य वही मुझे सर्पों ने उत्तम अमृत लाने के लिए भेजा है माता को दासीपन से छुटकारा दिलाने के लिए आज मैं निश्चय ही उस अमृत को लाऊंगा मात्रा मात्राचात्रष्टो निषादान भक्ष न चमे तृप्तिर अभुवत् भक्षे द्वासह mm -hmm. भोजन के विषय में पूछने पर माता ने कहा निषादों का भक्षण करो परंतु हजारों निषादों को खा लेने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई है भगवान तस्मा भक्ष भगवानद्वामृतमा समुपा विखाताक्ष भवान अतः भगवन आप मेरे लिए कोई दूसरा भोजन बताइए प्रभो यह भोजन ऐसा हो जिसे खाकर मैं अमृत लाने में समर्थ हो सकूं मेरी भूख प्यास को मिटा देने के लिए आप पर्याप्त भोजन बताइए कश्यप उवाच इदम सरो महापुण्यम देवलोकेश्रुत कश्यप जी बोले बेटा यह महान पुण्यदायक सरोवर है जो देवलोक में भी विख्यात है यत्र युर्माग्रजम हस्ती सदा कर सत्यवाख तय जन्मतरे वैरम संप्रभ्या तनमे तत्तम निबोधस्व प्रमा उसमें एक हाथी नीचे को मुंह किए सदा से पकड़कर एक कछुए को खींचता रहता है वह कछुआ पूर्वजन्म में उसका बड़ा भाई था दोनों में पूर्वजन्म का वैर चला आ रहा है उनमें यह वैर क्यों और कैसे हुआ तथा उन दोनों के शरीर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है ये सारी बातें मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ तुम ध्यान देकर सुनो आसे विभा महर्षि को पनोभृतम भ्राता तस्प्रतिको महात सह क्षतिधनम भ्राता सहैक स्थम महा मुनि पूर्व काल में विभा नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे वे स्वभाव के बड़े क्रोधी थे उनके छोटे भाई का नाम था सुप्रतीक वे भी बड़े तपस्वी थे महामुनि सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ एक जगह नहीं रखना चाहते थे विभागमृतअे व सुप्रतीकोही नृत्य सह अथा प्रविच्य तम भाता सुप्रतीकम विभा वशु सुप्रती प्रतिदिन बंटवारे के लिए आग्रह करते ही रहते थे तब एक दिन बड़े भाई विभावसु ने सुप्रतीक से कहा विभागम बहो मोहात्तमेक्षसह तथो विभक्तामकोध्यंते भाई बहुत से मनुष्य मोह बस सदा धन का बंटवारा कर लेने की इच्छा रखते हैं तदनंतर बंटवारा हो जाने पर धन के मोह में फंसकर वे एक दूसरे के विरोधी हो परस्पर क्रोध करने लगते हैं ततः स्वार्थपराण मूढ़ान पृथक भूता विदिता तां अमित्रा मित्र रूपिण वे स्वार्थपरायण मूढ़ मनुष्य अपने धन के साथ जब अलग अलग हो जाते हैं तब उनकी यह अवस्था जानकर शत्रु भी मित्र रूप में आकर मिलते और उसमें भेद डालते रहते हैं विदिताचा परे भिन्ना नंतरे सोपतंत्यथ भिन्ना नामो ना स्रमे व प्रवर्तते दूसरे लोग उनमें फूट हो गई है यह जानकर उनके छिद्र देखा करते हैं और छिद्र मिल जाने पर उनमें परस्पर वैर बढ़ाने के लिए स्वयं बीच में आ पड़ते हैं इसलिए जो लोग अलग अलग होकर आपस में फूट पैदा कर लेते हैं उनका शीघ्र ही ऐसा विनाश हो जाता है जिसकी कहीं तुलना नहीं है तस्मा विभागम भ्रातृणाम ना साधव गुरुशास्त्रे बधिशंकाम ऐसा साधु पुरुष भाइयों के बिलगाव या बंटवारे की प्रशंसा नहीं करते क्योंकि इस प्रकार बढ़ जाने वाले भाई गुरु स्वरूप शास्त्र की अल्लंघनीय आज्ञा के अधीन नहीं रह जाते और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं कनिष्ठान पुत्रपस््येष्ठो भ्राता पितो सम अर्थात बड़ा भाई पिता के समान होता है वह अपने छोटे भाइयों को पुत्र के समान देखे यह शास्त्र की आज्ञा है जिनमें फूट हो जाती है वे पीछे इस अज्ञान का पालन नहीं कर पाते तुम शक्य स्व भेद धन मिक्षतीक समक तुम्हें वश में करना असंभव हो रहा है और तुम भेभाव के कारण ही बटवारा करके धन लेना चाहते हो इसलिए तुम्हें हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा सप्तस्त सुप्रतीको विभासुम्था भ्रवीण तर जल चर कक्षप संभव इस प्रकार श्राप मिलने पर सुप्रतीक ने विभाव से कहा तुम भी पानी के भीतर विचरने भी वाले कछुए होगे हो गोन्य सात तो सुप्रतीक विभावो गज कछपता प्राप्त अर्थ मूढ़ चेतस इस प्रकार सुप्रतीक और विभाव मुनि एक दूसरे के साफ से हाथी और कछुए की जोनि में पड़े हैं धन के लिए उनके मन में मोह छा गया था रोस दोषानुषे तिर यो निगता परस्पर देश प्रमाण बल दर्पित सरस्य तहाय पूर्ववैरासारिण तेरनतर श्रीमान समी महागज य उथित सौ महाकाय कृष्ण भिक्षोभ सर रोष और लोभ रूपी दोष के संबंध से उन दोनों को तिरक्योनि में जाना पड़ा है वे दोनों विशाल कायजंतु पूर्वजन्म के वैर का अनुसरण करके अपनी विशालता और बल के घमंड में चूर हो एक दूसरे से द्वेष रखते हुए इस सरोवर में रहते हैं इन दोनों में एक जो सुंदर महान गदराज है वह जब सरोवर के तट पर आता है तब उनके चिगाड़ने की आवाज़ सुनकर जल के भीतर शयन करने वाला विशालकाय कछुआ भी पानी से ऊपर उठता है उस समय वह सारे सरोवर को मथ डालता है यम दृष्ट वेषित करत स गजो जलम दंतस्त्र गुलांग विक्षोभय तथ नाग सरो बहुसा कुलम कुभ्युत शिरा युद्धायाभ्येतिजवान्न उसे देखते ही यह पराक्रमी हाथी अपने सून लपेटे हुए जल में टूट पड़ता है तथा दांत सूड़, सूढ़ऊछ और पैरों के वेग से असंख्य मछलियों से भरे हुए समूचे सरोवर में हलचल मचा देता है उस समय पराक्रमी कच्छप भी सिर उठाकर युद्ध के लिए निकट आ जाता है सर्वोच्च योजना गजुण आयत गुरु मी हो जन हो दस योजन मंडल हाथी का शरीर छ योजन ऊंचा और बारह योजन लंबा है कछुआ तीन योजन ऊंचा और दस योजन गोल है तापत्तौ परस्परवैष उपयुद्या सुकर्मेदम साधे तम आत्म वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध के लिए मतवाले बने रहते हैं तुम शीघ्र जाकर उन्हें दोनों को भोजन के उपयोग में लाओ और अपने इस अभीष्ट कार्य का साधन करो महागनम शंकास तम सुक्वामृत माल महागिरी समप्रख्यम घोर रूपम त्यस्तिनम कछुआ महान मेघखंड के समान है और हाथी भी महान पर्वत के समान भयंकर है उन्हीं दोनों को खाकर अमृत ले आओ गरुण सोथ मांगल करो तराम युद्ध तेवस्ते युद्धे भवत मंगलम उग्र कहते हैं कि सोनक जी कश्यप जी गरुण से ऐसा कहकर उस समय उनके लिए मंगल मनाते हुए बोले गरुण युद्ध में देवताओं के साथ लड़ते हुए तुम्हारा मंगल हो पूर्ण कुंभो गावो यान्यकंचिदुत्तम शुभम सस्तेण चापे भविष्य तवाण पक्ष प्रवर भरा हुआ कलश ब्राह्मण गौवे तथा और जो कुछ भी मांगलिक वस्तुएं हैं वे तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी युध्यम से देंै साधबल ऋचो यजुंसि सामाली पविति हवीसी चहस्या चर्वाड़ी सर्वे वेदा से बलक् गरुण पिता गतस्तृतम महाबली पक्षिराज संग्रामे देवताओं के साथ युद्ध करते समय ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद पवित्र हविष्य संपूर्ण रहस्य तथा सभी वे तुम्हें बल प्रदान करें पिता के ऐसा कहने पर गुण उस सरोवर के निकट गए अपश्यन्र्मल जलम नानापक्ष सकुल स तत्मृत्वा पितुर्वाक्यम भीम वेगोतरीक्ष नखे न गेक चाक्षिपत समुत्त्पात चाकाशम तत्ज्जैर्ग उन्होंने देखा सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है और नाना प्रकार के पक्षी इसमें सब ओर चहचहा रहे हैं तदनंतर भयंकर वेगशाली अंतरिक्षगामी गरों ने पिता के वचन का स्मरण करके एक पंजे से हाथी को और दूसरे कछुए को पकड़ लिया फिर वे पक्षराज आकाश में उड़े ऊंचे उड़ गए सौ लंब तीर्थमा सा वृक्षागमत ते भीता समकंपंत पक्षा निलाहता ना लो भंद आदिदा दिव्या कणकशाखिनलातान्दृ्वा मनोरथफल द्रुमा अन्यान तुलांगा चक्रा बिखेचर कांचनय राज फल दुर्यशाखिद सागरांबो परिक्षिप्तान भ्रजमाणान महाद्रमान उड़कर वे फिर अलम्ब तीर्थ में जा पहुँचे वहाँ मेरुगिरि पर बहुत से दिव्य वृक्ष अपने सुवर्ण में शाखा प्रशाखाओं के साथ लला रहे थे जब गरुण उनके पास गए तब उनके पंखों की वायु से आहत होकर वे सभी दिव्य वृक्ष इस भय से कंपित हो उठे कि कहीं ये हमें तोड़ न डाले गरुण रुचि के अनुसार फल देने वाले उन कल्प वृक्षों को काँपते देख अनुपम रूप रंग तथा अंगों वाले दूसरे दूसरे महावृक्षों की ओर चल दिए उनकी शाखाएं शाखाएँ वैदर्यमणि की थीं और वे सुवर्ण तथा रजतमय फलों से सुशोभित हो रहे थे वे सभी महावृक्ष समुद्र के जल से अभिषिक्त होते रहते थे तम वाच खेष्ठम त्रोहिण पादप अति प्रविद्ध सुमहान आपतंतम मनोजम वही एक बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष था उसने मन के समान तीव्र वेग से आते हुए पक्षियों के सरदार गरुण से कहा हुआ रोहिणवाच खादे बोला पक्षराज जो मेरी योजन तक फैली हुई सबसे बड़ी शाखा है इसी पर बैठ कर तुम इस हाथी और कछुए को खा लो त्रम पदगन सहस्र से महीधर प्रतिम पो प्रकम्पय खगोतम द्रुतम अभिपत्य वेगवान बभंजताम बिरल पत्र संचयाम तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वेगशाली गरुण सहसत्रों विहंगमों से सेवित उस महान वृक्ष को कंपित करते हुए तुरंत उस पर जा बैठे बैठते ही अपने असह्य वेग से उन्होंने सघन पल्लवों से सुशोभित उस विशाल शाखा को तोड़ डाला एम महाभार आदिपर्वण आस्तिपर्वि सौ पर्वणे एक